जब देवी पार्वती ने मुहा के लिए बार-बार आग्रह किया तब कार्तिकेय जी माता-पिता को प्रणाम करके क्रोच पर्वत पर चले गए और वहां परम पवित्र आश्रम में बैठकर बड़ी भारी तपस्या करने लगे de ökadechra vijj-rut-upra-bhramma-kaka-jep-kia پہلے dhyan se-sav-indrjau-ka-vush-mai-kar-ke- ek-maas-tak-man-koh-yog-mai-lag-kar-gyan-yog-prap-kar-ljia ljia جb un ke samen e adhi तब वे उनसे क्रोध पूर्वक बोले अरी यदि अपनी दुष्टता के कारण तुम लोग मेरे पास भी चली आई तो मेरे जैसे शांत पुरुष का कभी पराभाव ना कर सकोगी यह चातुर्य मास का महात्म्य सब पापों को नाश कराने वाला है जो भगवान शिव अथवा विष्णु को अपने हृदय में स्थापित करके अभेद बुद्धि से उनके अद्वैत स्वरूप का भी अत्यंत प्रिया हो जाता है। चातुर्य मास महत में संपूर्ण भ्रमोत्तरखण्ड, शिव के शल अक्षर एवं पंचाक्षर मंत्र का महत में राजा, दार तथा रानी कलावती की कथा, ज्योतिषी मात्र जिनका सरूप है निर्मल ज्ञानी जिनका नेत्र है, जो लिंगों सरूप ब्रह्मा है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। ऋषि बोले, सूत जी आपने संक्षेप से भगवान विष्णु के उत्तम मातम का वर्णन क्या है, जो समस्त पापों का आपरण करने वाला और परम पवित्र है? हमने भी उसे ध्यानपूर्वक सुना है। अब हमलोग तिरपुर विनाशक सूत जी ने कहा मुनियों मरण धर्मा मनुष्यों के लिए इतना ही सबसे उत्तम एवं सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो समस्त पुण्यों श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में उप यज्ञ तो ही सर्वोत्तम माना गया है जैसे सब देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ मंत्रों में शिव का शन अक्षर मंत्र श्रेष्ठ है उसी को परलों से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं है। वह जब जब करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है शिवजी की इच्छा रखने वाले सब श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं शिवजी के शिव पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिमार्ग परिपूर्ण सच है यह है मंत्र राज संपूर्ण उपनिषदों का आत्मा है इसके जप से सब मुनियों ने निरा में परभम का साक्षात्कार किया है नमा शिवाय मंत्र में नमा पद के अर्थभूत नमस्कार के द्वारा जीव भाव परमात्मा शिव में मिलकर तद्वृत्त हो जाता है अतः वह मंत्र साक्षात परभम्मा स्वरूप है संसार बंधन में बंधे हुए देहधारियों के हित की कामना से स्वयं भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया है जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह मंत्र निवास करता है उसके लिए बहुत से मंत्र निरत तप और यज्ञ की क्या आवश्यकता है देहधारी मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकते हैं जब तक कि वे एक बार भी इस शन अक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं करते यह शन अक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञान की नदी है, यज्ञों की नदी है, तथा यह मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला भीपक है, अविधा के समुद्र को सोखने वाला वलवानल है, और महापात्रों के जंगल को जला डालने वाला दावनल है, अतः यह पंच अक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला माना गया है। इसे मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले स्त्री समुदाय शुद्ध और वर्ण शंकर धारण कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए दीक्षा, होम संस्कार, तर्पण, समय शुद्धि तथा गुरु मुख से उपदेश आदि की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र सदा पवित्र है, शिव। यह दो अक्षर का मंत्र ही बड़े-बड़े पात्रों का नाश करने में समर्थ और उस तब तो वह मोक्ष देने वाला हो जाता है जो गुरु निर्मल शांत साधु स्वल्म भावाशी काम क्रोध से रहित सदाचारी और जितेंद्र हो उनके द्वारा दयापूर्वक दिया हुआ मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है प्रयाग तुष्कर केदार सितुबंध गोकर्ण और नेमिश ये सब क्षेत्र मनुष्यों के शीघ्र ही सिद्ध प्रदान करने वाल दार नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं जो युद्ध कुल में श्रेष्ठ बुद्धिमान अत्यंत उत्साही और महान बलवान थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, नीति युक्त वचन भोले वाले, शूरवीर, धैर्यवान तथा परम कांतिमान थे। उनके शास्त्रोक्त तत्परियों को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त की थी वे Shishubit-the, honomne Kashi-raj-kis puttri Kalavati-kesat viha-kya-tha, viha-karke-per viha-karke-ghar-ane-per raja bulaya pati pati-kes unke samip-nahi-ai, raja-ose balpurbag apni shayya-per-le-ane-ke-ly rani-ne Maharaj. मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में त्वच पर हूँ मेरा स्पर्श ना कीजिए आप तो धर्म अधर्म को जानते हैं अतः मेरे ऊपर बल ना कीजिए पति पत्नी में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है वही एक पुरुष की प्रसन्नता की बढ़ाने वाला है बल पूर्वक स्त्रियों का संभोग कौन सो सकता है कौन सो सकता है जो प्रेम ना करती हो रोगड़ी हो गर्भवती हो अथवा किसी व्रत का पालन करने वाली हो Riti ki saat, balpura, ki ke isprakar raja और Ur, की इच्छा ना करने वाली हो ऐसे स्त्री के साथ पुरुष को बलपूर्वक समागम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए रानी Tappad huvud lögens pinskets samman tapprad ha, hans spruts körde hittillsa rådjans ang ang jälne laga. Hanen behålls viljeho kan hans kroppen jälne vali rådjans körde. Rådjans båle, kärja, det är en stor kärja kärja. Kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, kärja, रानी ने उत्तर दिया राजन बचवन में मुनिवर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिवजी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया था उस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया पापी पुरुष इसका स्पर्श इस नहीं कर सकते महाराज आपने स्वभाव से ही मदिरा पीने वाले पुलटा और वेशुका जीवन क्या है आप पवित्र मंत्र का जप और भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते फिर मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं राजा बोला सुंदरी तुम मुझे भी भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करो रानी ने कहा आप मेरे गुरु हैं मैं आपको उपदेश नहीं कर सकती आप मंत्र वेदाओं में श्रेष्ठ गुरु गर्गाचार्य के समीप इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पति-पत्नी गर्ग मुनि के समीप गए और उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा ने विनती भाव से एकांत में कहा, गुरुदेव आपका हृदय दया से भरा हुआ है। आप मुझे भगवान शिव के पंच अक्षर मंत्र का उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए राजा के इस प्रकार कहने पर प्रार्थना करने पर विपुरवर गर्गाचार्य दोनों दंपति को यमुना जी के में उत्तम तट पर ले गए Våha gurujji Ek fawitr Vrakshke mull bhaag med bäit gade Raja ne Upposah Uppwaspurvak Us kundne Tirtke nirmal jlam Me Fisnan Tav honne Raja ko vimuk Bitha भगवान शिव के चरण बिंदुओं में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया उस मंत्र को धारण करते ही गुरु जी के हस्त कमल का स्पर्श सोने से राजा दारशहार के शरीर से करोड़ पाप पू का रूप धारण करके बाहर निकल गए तब गुरु गर्गाचार्य ने कहा राजन भगवान जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा, तभी तुम्हारे कोटी-कोटी पाप, गो के रूप में बाहर निकल गए। शहस्त्र कोटी जन्मों में जो पाप राशि संचित की गई है, वह शिव के पंचाक्षर मंत्र को धारण करते ही शरद्धर में भस्म हो जाती है।